दोस्तों, कभी नोटिस किया है जब तुम किसी खूबसूरत शाम को बस देखते हो, कुछ नहीं सोच रहे, कुछ प्लान नहीं कर रहे, बस महसूस कर रहे हो, उस मोमेंट में एक अजीब सा सुकून होता है। वो मोमेंट वही है प्रेजेंस। एकाटोले कहता है, प्रेजेंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये तुम्हारा नेचुरल स्टेट है। तुम्ह गोल्स, डेडलाइंस, प्लान्स और हर वक्त सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एकाट कहता है, जो लोग एक दिन के लिए जीते हैं, वो कभी आज नहीं जीते। प्रेजेंस का मतलब है, तुम्हारा फुल अटेंशन इस पल में हो, ना कल का रिग्रेट, ना कल का स्ट्रेस, सिर्फ अभी। सोचो तुम किसी दोस्त से बात कर रहे ह लेकिन अगर तुम अपना पूरा फोकस उस पर रख दो, उसकी हवाज़, उसके वर्ड्स, उसके इमोशंस पर, तुम सर्दनली महसूस करोगे कि कनेक्शन डीपन हो गया है। यही प्रेजेंस है, यही अवरेंज़, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एकाट कहता है, प्रेजेंस का ऑपोजिट है माइंड आईडेंटिफिकेशन। माइंड हमेशा या तो का प तो तुम्हारा अंदर instantly quiet हो जाता है और वो silence boring नहीं वो alive है वो moment जब तुम सिर्फ अपनी सांस सुनते हो तुम time से free हो जाते हो और वही moment है जहां तुम्हें peace मिलती है बिना उसे ढूंढे Eckhart कहता है presence is the doorway to peace और peace कोई luxury नहीं वो तुम्हारा असली nature है सिर्फ thoughts का noise उसे cover कर देता है एक simple exercise करो जब तुम्हारे अंदर anxiety attention आए तुरंत अपना फोकस ब्रेथ पर लाओ। फील करो तुम जिंदा हो और पूछो अपने आप से इस पल में क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारा माइंड शायद चुप हो जाए क्योंकि अभी के पल में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं सिर्फ सिचुएशन होती है और तुम्हारा रिस्पांस प्रेजेंस तुम्हें रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना सिखाता है ये त तुम्हारा outer world भी बदलने लगता है relationships better होती है communication clear होता है और life एक natural flow में चलती है तो दोस्तों presence का मतलब है अपनी कहानियों से बहार निकल कर एक बार फिर से जिन्दा महसूस करना ना किसी past के regret में ना किसी future के डर में बस इस पल में रहना Eckart कहता है तुम relationships को भी नहीं आखों से देखते हो, तब तुम समझते हो कि महबत possess करने से नहीं, presence से पैदा होती है. और इसी magic को टोले next chapter में खोलता है, relationships and consciousness, महबत का असली रूप.